शहजादी और ड्रैगन ये कहानी है एक शहजादी की पर गलत फहमी में मत रहना वो किसी शहजादे चामिंग का इंतजार नहीं कर रही उसे बचाने के लिए वो मुख्तलिफ है वो एक शूरवीर वाली है बहुत अरसा पहले बेगम और बादशाह एक औलाद चाहते थे तो वो एक तिलसमी जंगल गए एक मुराद पूरी करने वाले यूनिक ओ अजीम यूनिकॉन, हम तुम्हारी, तुम्हारी दुआ, के, दुआ के, के लिए आए हैं। हमें, हमें एक औलाद से, से नवाजे। तुम्हें एक नन्ही लड़की से नवाजा जाएगा, जो तुम्हारी दुनिया में खुशी भर दे। उस यूनिकॉन ने उनकी मुराद पूरी की और बहुत जल्द ही बादशाहत को अपनी शहजादी मिली। बादशाह और बेगम बहुत खुश हुए। आ, ओ मेरी बच میں تمہیں وائلٹ بلاؤں شہزادی کو سبھی شور ویر والے حنر سکھائے گئے ایک شہزادی کی طرح گھرسواری، تلوار بازی، خود کے حفاظت اور بہت کچھ وہ روز ریاض اور ایک صحت من رکھتی बादशाह का खानदान अमन और एकता से रह रहा था कि एक दिन बादशाह का एक खुफिया खबरी खबर लाया कि उनके पड़ोसी बादशाहत ने अमन का सुलहनामा तोड़ दिया है और अब वो हमले की फिराक में है तमाम बादशाहत परेशान हो गई क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए इतनी फौज नहीं थी बादशाह भी अच्छी सेहत में नहीं थे शहजादी वॉयलेट ने बेगम को बादशाह से बात करते सुन लिया हमें बादशाह टॉम की मदद लेनी होगी। उसकी फौज हमारी मदद करेगी और हम लड़ाई जीत सकेंगे। मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही। दुश्मन की फौज काफी मजबूत है। बादशाह टॉम भी हमें नहीं बचा सकेंगे। हमें कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। तुम सही कह रही हो बेकम। मैं कल सवेरे ही रवाना होता हूँ। <laughs> पर अब� जाकर फौज को बुलाती हूँ। मुझे अपनी बेटी पर यकीन है। उसे जाने दीजिए। ठीक है शहजादी। मेरे नहीं होने पर सेना को किसी भी हमले के लिए तैयार होना चाहिए, चीफ। मैं बादशाह बेगम की जवाब दे ही आप पर छोड़कर जा रही हूँ। इनका ख्याल रखना। नहीं शख्श हैजादी। तो शहजादी ने अपनी तलवा� रास्ते में वो एक गांव के पास रुक गई एक गांव वाले ने शहजादी को बड़ी अजीब सी बात बताई तुम पहाड़ के दूसरी तरफ नहीं जा सकती हो एक आग उगलती ड्रैगन उस पहाड़ के अंदर गुफा में रहती है वो तुम्हें खा जाएगी अगर तुम उसकी गुफा से गुजरी तो कोई भी दिलेर सिपाही वहां से जिंदा नहीं मैं किसी भी चीज से खौफ नहीं रखती। मैं उस पहाड़ को पार करूंगी, चाहे जो भी हो। वो ड्रैगन वहां हजारों सालों से रहती थी, पर किसी ने उसे आज तक देखा नहीं था। उसकी गरम सांस ने गुफा के पास की जमीन को जला दिया था, इसलिए वहां कुछ भी नहीं उगता था। दिलेर शहजादी ने निहत्थे ही ड्रै ड्रैगन, मैं आपके लिए फूल लेकर आई हूँ। क्या आप आज रात मुझे इस गुफा में रहने देंगी ताकि मैं कल सुबह चली जाऊँ अपने सफर पर, क्योंकि मुझे अपनी बादशाहत को बचाना है, नहीं तो ये देश बुरे लोगों के हाथ लग जाएगी। ड्रैगन ने अपना सर नीचे किया और गुलदस्ते को सुंघा। उस तोहफे से खुश ह योना तुम बहुत सक्त हो बिल्कुल मेरी तरह तुम वो पहले इंसान हो जो इतनी मेहरबान है कि मुझे एक तोहफा दिया तुम यहां रह सकती हो रात में उसने अपनी कहानी ड्रैगन को बताई अगली सुबह शहजादी गुफा से निकलती है और वादा करती है कि दो दिन बाद लौटने पर वो जरूर आएगी ऐ बादशाह टॉम, हमारी बादशाहत मुसीबत में है हमें आपकी फौज की जरूरत है क्या आप मदद नहीं करेंगे <laughs> नादान लड़की मेरी फौज भी तुम्हारे बादशाहत पर सा चढ़ाई करने वाली है अब तुम अपने बादशाहत को जलते देखोगी वो उसे कैदी बनाकर एक मीनार में डाल देता है मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था मुझे बाहर निकालो जिस दिन मैं बाहर निकलूंगी तुम जरूर पछताओगे बादशाह को इल्म भी नहीं था कि उसे क्या देखने को मिलेगा फियोना क्या ऊपर आ अब आएगा मजा फियोना बादशाह की तरफ गुस्से से घूरती है और हवा में आग उगलती है بادشاہ اور اس کی سینا اس کے سامنے देते हैं دیتے ہیں चाचा اپنے چاچا کو قیدی بنا और ہے اور فوج کو حکم دیتی ہے अंदर کے اندر جانے کا चلو, چلو چلے فیونا عزیز شہزادی ہم نے آج تک ایسی دلیر شہزادی نہیں دیکھی ہے ہم آپ کے ساتھ میں آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے شہزادی لڑائی <تصال> आगा। आगा। इस तरह वो बादशाहत को बचा लेती है, बादशाह को, बेगम को और फौज के सरदार को भी। बादशाह शहजादी को बताते हैं कि उनकी सारी फौज डर कर भाग गई, पर सिर्फ फौज के सरदार ही उनके साथ लड़े और पकड़े गए। तो पीटर, तुमने सोचा है कि इनाम की तौर पर तुम्हें क्या चाहिए? ये मैंने नहीं बल्कि शहजादी ने हमें और सारी बादशाहत को बचाया है। मैं उनकी इज्जत करता हूँ और उनकी दिलेरी का कदरदान हूँ। अगर उनकी मर्जी हो तो मैं उनसे निकाह करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कबूल है बेटी? सरोर अब्बू, मैं ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने अपनी जान की और बादशाहत का आधा हिस्सा मिलता है तुम्हारी दिलेरी की वजह से बहुत दिलेर हो तुम <laughs> <laughs> पीटर और वॉयलेट निकाह कर लेते हैं और हमेशा खुशी से रहते हैं साथ मिलकर वो बादशाहत पर हुकूमत करते हैं पर रुको उस ड्रैगन का क्या हुआ खैर फियोना अपनी गुफा में चली जाती है जो उसकी कुदरती जगह है और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती वो अपनी गुफा के पास फूल उगाती है और अपने नन्हे ड्रैगन्स के साथ खुशी से रहती है <laughs>